मैं मैं तो पुरानी ब्रांच पर अभी तक अपना काम भी नहीं खत्म कर पाया था कि मुझे तुरंत ही यहां पहुंचकर ज्वाइन करने के लिए कह दिया गया यहां मौजूद सभी इन्वेस्टिगेटर्स अपने नए ब्यूरो चीफ की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लग गए देखिये मुझे यहां पर पहुंचकर सबसे पहले दो काम करने को कहा गया फिर से ब्यूरो चीफ पियूष ने बोलना शुरू किया पहला काम तो यह कि मुझे उन्नीस के किडनेपिंग केस की फाइल रिपोर्ट बनाकर उसकी क्लोजिंग करनी और दूसरा काम ये कि उन्होंने सभी की तरफ एक नजर देखने के बाद कहा मंजू मर्डर केस पर काम करना तुरंत बंद करना होगा उस केस पर अब कोई काम नहीं होगा ये ऑर्डर हायर अथॉरिटी से आया है। और अगर कोई भी चोरी छुपे से इस केस पर काम करेगा तो उसे पनिशमेंट भी दी जा सकती है ब्यूरो चीफ के मुंह से यह बात सुनकर हर कोई दंग रह गया सभी एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लग किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था की आखिर हायर अथॉरिटी की तरफ से इस तरह का ऑर्डर क्यूँ आया नैना और विक्रांत भी एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगे उन्हें हायर ऑफिसर्स से ऐसे किसी डिसीजन की कभी उम्मीद नहीं थी ये बात सुनकर तो विक्रांत का सिर चक्र लग गया उधर नैना को भी जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था पूरी मीटिंग हॉल में थोड़ा हलचल का माहौल बन उठा था नए ब्यूरो चीफ रंजन इस हलचल के पीछे का कारण समझ रहे थे तो उन्होंने सभी को शांत कराते हुए कहा देखिये मुझे इतना डिटेल में तो नहीं पता लेकिन मैं यहाँ के ऑफिसर मंजू ससदेवा को जानता हूँ वो बहुत ही बहादुर ऑफिसर थी और उनकी मौत से आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है आप लोग किसी भी हालत में मंजू के कातिल को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि मंजू सचदेवा का मर्डर साजिद खान ने ही किया है और उसे पुलिस अरेस्ट भी कर चुकी है तो प्लीज आप लोग खुद पर या हायर अथॉरिटी पर भरोसा किए और प्लीज अब इस केस की ओर काम करना बंद कर दीजिए ये क्या बकवास है कैसे हो सकता है हमें सबूत भी मिला है साजिद को बस फंसाया गया है अभी मंजू मैडम के असली कातिल को नहीं पकड़ा गया है ये सब क्या हो रहा है पूरा मीटिंग हॉल इस तरह की बातों से गूंजने लगा सभी को परेशान होकर बात करते देख ब्यूरो पीयूष ने फिर से सबको शांत कराते हुए कहा देखिए एक मिनट एक मिनट आप लोग मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता है कि आप लोगों को इस केस ऐसी जुड़ा कोई सबूत मिला है जिसके आधार आरोप आप सबका मानना है की मंजू का हथियारा कोई और है लेकिन फिर भी अगर हायर अथॉरिटी इस केस के इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाह रही है तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई कारण है हायर अथॉरिटी में बैठे लोग अंधे नहीं हैं। उन्हें भी पता है कि आप लोगों को कोई एविडेंस मिला है जिसके आधार पर केस को रिओपन करने की मांग कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है और मुझे इसीलिए यहाँ पर भेजा गया ब्यूरो चीफ की बात सुनकर सभी शांत होकर उनकी तरफ देखने लगे सभी उस केस को दोबारा से ओपन न करने के पीछे का कारण जानने को उत्सुक हो रहे थे देखिये हायर अथॉरिटी इस केस को इसलिए नहीं बंद करना चाहती कि वो मंजू के कातिल को पकड़ना नहीं चाहते उन्हें भी अपने होनहार अधिकारियों की फिक्र रहती है और उनके कातिल को भला वो कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन वो अब उस केस को री ओपन नहीं करना चाहते क्योंकि पीयूष ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा क्योंकि वो अपने किसी भी इन्वेस्टिगेटर्स की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते देखिये ये बात तो आपको भी पता है कि मंजू के मर्डर के पीछे कोई बड़ी साजिश है तो ऐसे समझिए कि जो हायर अथॉरिटी के अधिकारी हैं ऐसा नहीं है कि वो मंजू की मौत की सच्चाई सामने नहीं लाना चाहते दरअसल बात ये है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी इन्वेस्टिगेटर को कोई नुकसान पहुंचे। समझ रहे हैं आप क्यों पुष्कर आप तो समझ रहे हो ना मेरी बात नए ब्यूरो चीफ के मुंह से अपना नाम सुनकर पुष्कर उठकर खड़ा हो गया हाँ पुष्कर एक काम करना ब्यूरो चीफ ने पुष्कर की तरफ देखते हुए कहा तुम मुझे मंजू के ऐसी जुड़े सारे एविडेंस की एक फाइल बना दो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए ऊपर से इस केस की इन्वेस्टिगेशन को रोकने का ऑर्डर आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंजू के कातिल को पकड़ा नहीं जाएगा। मुंबई पुलिस किसी भी हालत में अपने होनहार अधिकारी की मौत का बदला लेकर रहेगा जितने भी लोग मंजू के मर्डर में इन्वॉल्व थे उन सभी को जेल भेजा जाएगा जी सर पुष्कर ने अपना सिर सहमति से हिलाते हुए कहा अच्छा एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना ब्यूरो चीफ पियूष ने सभी इन्वेस्टिगेटर्स को आगाह करते हुए कहा आप लोग इस मीटिंग में जो भी बात हुई इसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे सारी बात केवल खुद तक ही सीमित रखिए। मंजू के मर्डर के पीछे कोई बहुत पावरफुल आदमी है सो हमें बड़ी सावधानी से काम करना है। हेलो रोनित सर आप कहा इस वक्त विक्रांत ने टॉयलेट की तरफ जाकर एकांत में एसएसपी एस रोनित चौहान के पास फोन किया क्या आप बता सकते हैं कि हमारे ब्रांच में क्या हो रहा है मैं अभी जरूरी मीटिंग के लिए बाहर आया हुआ हूँ अभी मैं मुंबई में नहीं हूँ रोनित ने जवाब दिया वैसे विक्रांत तुमने बहुत सही काम किया तुम्हें जो तनिष्क टेक्नोलॉजी में जाकर एविडेंस कलेक्ट करने में हमारी मदद की है उससे हमारा काम बहुत आसान हो गया है अब हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी एक टीम बनाकर डिपार्टमेंट के करप्ट लोगों को पकड़ने की शुरुआत करने वाले हैं देखो विक्रांत मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हें पैसों का कोई फायदा नहीं होगा लेकिन एक बार जब सभी करप्ट ऑफिसर पकड़ में आने लगेंगे तब उन्हें पकड़वाने के एवेज में तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा मे भी तुम्हें प्रमोशन वगैरह भी मिल जाएगा अरे नहीं सर विक्रांत ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो अपने ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ से हमारे ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात सर का ट्रांसफर हो गया आपको यह खबर मिली या नहीं अभी तक क्या बात कर रहे हो मुझे तो नहीं पता कब हुआ ये रोनित ने चौंकते हुए कहा नहीं पता तो सर प्लीज कुछ पता कीजिए आखिर चल क्या रहा है विक्रांत ने जवाब दिया ठीक है ठीक है मैं देखता हूँ मैं देखता हूँ अभी तो मैं मीटिंग में हूँ यहाँ से बाहर निकलता हूँ फिर तुमसे बात करता हूँ रोहित ने इतना कहकर फोन रख दिया विक्रांत टॉयलेट की तरफ से निकल अब कैंटीन की तरफ बढ़ने लगा दरअसल विक्रांत ने पहले डॉक्टर संजय कोहली से बात करने की कोशिश की थी लेकिन जब उनका फोन नहीं लगा तब विक्रांत ने रौनित को फोन किया और उनसे कुछ जानने की कोशिश की विक्रांत जब कैंटीन में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि टीम के लोग सुनीधि, राघव जतिन समेत काफी लोग एक साथ बैठे लंच कर रहे थे उन सभी के बीच कुछ बातचीत भी चल रही थी अब मैं क्या ही करता राघव ने अपना सिर निराशा में हिलाते हुए कहा टीम हेड पुष्कर सर मेरे पास वीडियो लेने के लिए आए अब मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता था वीडियो दे दिया उन्हें अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है हम क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे लेकिन मुझे तो नए ब्यूरो चीफ सर की बात सही लग रही है। ने अपना हाथ बांधते हुए कहा हो सकता है कि केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो और हायर अफ्स को लग रहा है की हम लोग इस पर काम करने के लिए परफेक्ट नहीं है तो उन्होंने हमारे हाथ से इन्वेस्टिगेशन छीन कर किसी स्पेशल टीम को देने का प्लान बनाया लेकिन जो कुछ भी नए ब्यूरो चीफ साहब ने कहा क्या तुम्हें उस पर विश्वास हो रहा है राघव ने कहा क्या पता कि ये नया ब्यूरो चीफ पीयूष झूठ बोल रहा हो क्या पता उसे यहाँ इसलिए भेजा गया हो कि वो केस के इन्वेस्टिगेशन को दबा दे और अगर ऐसा है तो फिर आगे बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है हम्म ये भी हो सकता है तुम्हें दिने सहमति जताते हुए कहा और अगर सच में ऐसा है तो फिर बेचारे साजिद का क्या होगा जतन ने कहा वो तो बिना किसी गलती के फांसी चढ़ जाएगा हाँ और मुझे एक बात और नहीं समझ आ रही राघव ने कहा अगर सीनियर अथॉरिटी के लोगों को ये केस दबाना ही था तो फिर ये काम तो वो पुराने ब्यूरो चीफ अमृतसर से भी करवा सकते थे उनका ट्रांसफर करके नया ब्यूरो चीफ भेजने की क्या जरूरत थी अमृत अभिजात सर हमारे सीनियर थे और हम लोग उनके करीबी भी थे मुझे लगता है कि नए ब्यूरो चीफ की बजाय अमृतसर की बात का ज्यादा असर पड़ता फिर भी उनका ट्रांसफर कर दिया गया कुछ समझ नहीं आ रहा वही तो सुनिधि हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अच्छा किसी को ये पता है की ब्यूरो चीफ अमृतसर कहा है क्या हुआ उनके साथ जैसे ही सुनिधि ने सवाल किया तुरंत ही नैना ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा मैंने कुछ न्यूज सुनी है तुरंत ही विक्रांत के दिमाग में आया कि नैना की माँ बहुत बड़ी ऑफिसर है जरूर उसे ये होगी। क्या सुना है क्या न्यूज सुना है ब्यूरो चीफ सर ऐसी रिलेटेड है क्या सुनिधि ने उत्सुकता से पूछा उन्हें केंद्रीय भ्रष्टाचार निरोधक टीम द्वारा कस्टडी में लिया गया नैना ने जवाब दिया ब्यूरो चीफ सर और उनकी पत्नी दोनों को एक साथ अरेस्ट कर लिया गया हाँ क्या हुआ सभी ने हैरान होते हुए पूछा मैं नहीं जानती लेकिन अगर उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक टीम द्वारा पकड़ा गया तो फिर पक्का है कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का केस लगा होगा लेकिन अमृतसर तो बहुत ईमानदार आदमी है अपना काम भी वो बहुत तरीके से करते हैं आज तक कोई ऐसा केस भी नहीं सुनने में आया अचानक से ऐसा क्या हो गया राघव ने संदेश जाहिर करते हुए कहा मुझे तो लग रहा है की उन्हें फंसाया गया है जरूर किसी न किसी की चाल है और कोई बहुत बड़ी साजिश लग रही है जतिन ने भी संदेश जाहिर किया नैना मैडम विक्रांत राघव में दोनों की तरफ देखते हुए कहा ब्यूरो चीफ सर को यहां से हटा दिया गया है नए ब्यूरो चीफ ने आकर नई कहानी बता दी है अब आप दोनों ही बताइए हमें क्या करना चाहिए हमारे सारे एविडेंस भी उनके द्वारा कलेक्ट कर लिए गए हैं अब तो हमारे पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कुछ नहीं बचा है अब क्या करे हम नैना और विक्रांत कुछ सेकेंड तक एक दूसरे को देखते रहे मानव वे ही बातें कर रहे है कुछ पल एक दूसरे को देखते रहने के बाद नैना ने बोलना शुरू किया देखो अभी हमें जैसा कहा गया है हम वैसा ही करेंगे पहले हम देख लेंगे कि नए ब्यूरो चीफ पीयूष की बातों में कितनी सच्चाई है अगर उनकी बात सही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं हम हायर अथॉरिटी को जांच करने देंगे लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे हैं और इस इन्वेस्टिगेशन को रोकने के पीछे कोई साजिश है तो फिर हम अपना काम जारी रखेंगे ठीक है सुनिधि ने जवाब दिया उसके साथ ही जतिन और राघव ने भी नया की बातों से सहमति जता दी